All uh -huh. Panelami, aż to hari. To że to, रहारी गोसला खनगोद मांगले जाय बिचारी हमारे से माताजी मच्छा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 ارے جس نے لا کھیلے بول میں ملو پوری ملو بھی سب بتاؤں गाला ने को हासिल हमको ठुकराई दिखा रहे हैं मालिक बने हुए हैं आप हमें दिखावत हो हमें नंद ने के लिए hay dikhavat hamath khurai hay dikhavat hamath khurai nand baba ne gaya rai nand baba, baba ghar hume घर नहीं बड़ा बंदर है बाहर क्या है तुम्हारा हिसाब हम सब जानते घर ही में एक बड़ा है कन्हैया कहते हो कि हमारे जैसे दासी क्या समान करके जाती है तुम छात पर नाचते हो कि नहीं तो न कि छाते पर नाच दिखाव और कहाँ दिखाव होते न कि छाते Natomiast nie leży लगे zbiną ad hocu w karę. Untrym Boguan karty, a nie są dina. Boksany hitaja, a nie. है। भक्त a nie. Boksany hitaja, a nie. Boksany hitaja, a nie. Boksany hitaja, a nie. Boksany hitaja, Słuchaj, hitaya nie ma Hamari tym samym momencie, że nie ma w tym samym momencie, Bawsi na lok te nary banci te nari. More, te nary shram nas Varha pidam na to, karna, joha, karna, karna, karna, wiedą, wiedą, Dandramy, deroladar sudhaya pura janego चौथे स्लोप में श्रील सुब्देव गोस्वामी कहते हैं तद्वारणेयं तुमा रत्धा स्मरण्यतः कृष्णचेष्टितां नाशकं स्मरवेगेना न विक्षिप्तमानसो निर्पार हे महाराज परिचित बांसुरी की ध्वनि सुनकर ब्रजरंगनाय उसका वर्ण करना चाहते थे परंतु Krishna ki lilaon kaithana darawahik smaran anelaga. Aur is karan say Krishna milen ki lalasa, bohilem te hebane. On karman buchit howe atahwe Krishna lila ka wodam mahikas. Nie będę ka wodam mahikas. A drisam Krishna smaranam tasa manasa chodokam jatam tada. कृष्ण का क्या स्मरण हो रहा था कि इनके मन में शोर हो गया और वर्णन नहीं कर सका उसी रूप का वर्णन कर रहा है श्रीसुदेव जी गोपियां वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकी परंतु श्री कृष्ण के जिस परम सुंदर स्वरूप का स्मरण में हो रहा था उसी का वर्णन श्रीसुदेव वचन कर रहे गोपियों के मन में श्री के जिस रूप का अभिभाव हो रहा था और जिस लीला उसका वर्णन सिलसिला से वर्णन करते जातृसम कृष्ण स्मरणं तासम मनसः शोभकम जातं पदः पर हपिदै गोपियों के मन में स्वीकृत हो रहा सिक्सनमक सर्किश्म के मस्तक पर जो सिरोभूषण है वह ऐसे सर्किश्म अपने मस्तक पर मुकुट धारण करते हैं ब्रज में कभी-कभी पुष्प के गुच्छों से वस्त्र से पत्तों से सिरोभूषण बनाते हैं परंतु उसमें मुख्य रहता है मयूरपीछ इसी से यहां पर वर है अपीड कहा गया वर का है मयूर और आपीड का होता है सिरोभूषण मुकुट वरहा प्रीद अंबिद्र शेष सुदेव गोस्वामी भी नाम नहीं रख रहे हैं कृष्ण का करता करना नहीं रहा लेकिन कृष्ण चेष्टितम स्मरणते ऐसा स्पष्ट हो गया कि यह श्री कृष्ण का वर्णन है श्री कृष्ण अपने मस्तक पर वरहा पीठ धारण किए विभ्रत विभ्रत का धारण करना या पालन करना धारण करने का अर्थ है प्रतिदिन भगवान परम आनंद के साथ मयूर पीठ धारण करते हैं यह स्रीकृष्ण का एक मुख्य श्रृंगार बढ़ा पीड़ो स्री प्रहुपाद जो दर्शन के लिए दो श्लोक इस्चित किये हैं उसमें भी यह शब्द आया पाच। है बेरुम कौरंतम अरविंद दलाय पार्च स्री कैसे हैं बेरुम कौरंतम Będru'ka ka kar raha. Kwanan kar tata to jest bajaan. Będru'n baja raha. Będru'n baja raha. Aise govindam adipurashanta maha baja raha. Aise govindaka maja bhajan kar tata. Kotham bhutam govindam. Będru'n kwanan ta. Jubansuni baja te raha. Asitam buddhasundara. Będru'n kwanan ta marwind dalaya tata. Jynki कोई का के समान अरविंद कि कमल कमल पत्र आते हैं घर में वैसे भगवान की आंखें है उससे भी अधिक सुंदर अरविंद और बरहा व तंसम बरह का है ऐसे का मैं Varh avatan sam, asitam buddh sundarangam, asit ambudh sundarangam, asit karte naasit, ujjala nahi kala, samle samle badal jaise jinka sundarangahe, dhyansyaan, asit, asitam buddh sundarangam, asit ambudh sundarangam. कंदर्प कोटि कम नहीं अंधिशेष स्वभावम गोविंद माध्यपुर संत महामहारानी जो कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक अभिलसनीय हैं कम नहीं हैं समस्त जीवों के लिए ऐसे गोविंद का भजन करता है। प्रभु आज एक बार बोल रहे थे मैं कैसे इतना सुना है किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वह कहता है कि i इतना jest bardzo है कि उसके बारे में जो w tym की जाए w tym momencie, że w tym momencie, że कहते हैं नहीं ईश्वर का निश्चित momencie, किया w तो वो चैलेंज है tym momencie, कि w आपको ईश्वर że पता है क्या निश्चित w tym momencie, że w tym है że w tym momencie, że w उनके यहाँ कमल दल के समान है, उनका शरीर सावला है, नीले बादल की तरह, और वो कोटी-कोटी कंदर से हुए अधिक संदर्भ। यह भगवान का वास्तविक बाल ऐसे भगवान के अन्य भी बहुत रूप हैं, अनंत-अनंत रूप हैं, लेकिन समस्त रूपों में सार्व सर्वश्रेष्ठ रूप यहीं। सर्व कार्य जिन का बजाना और मुरफंग का धारण करना दो बहुत सुंदर लगता है बरहा पीडम विभरत अथवा यह बपुह शब्द का विशेषण हो सकता है बरहा पीडम बपुह विभरत बपुह करते शरीर स्कान में भक्त लोग इसको बहुत जानते हैं प्रभुपाद के विषय में वापु और बानिश। इस संदर्भ में जानते हैं वापु का अर्थ होता है शरीर श्री कृष्ण शरीर भर के है कैसा शरीर न तवर वपु विब्र विब्र क्रिया लगे इंद्र तो न तवर नट जैसा शरीर इसमें बहुव्रीहि समास वास्तव में अभेद है श्री कृष्ण में और उनके शरीर में लेकिन यहां भेदो प्रचार से बात कर ली कई कई भेद नहीं होता है लेकिन किसी बात को भिन्न तरीके से कहा जाता है तो क्या श्री शरीर धारण किए हैं नहीं प्रकट है। किए हैं यह बात है लेकिन सर जीव गोस्वामीपाद के एक अर्थ कहते हैं कि अपने सौंदर्य को देकर भगवान को भी आश्चर्य होता है और खस करके सौंदर्य आदि जो प्रकाशित होता है जैसे मोरपंख धारण करता है मूर्ली बजाते हैं और संगीत करते हैं तो सर्वकृष्ण के मन में भी आता है कि मैंने धारण किया विभ्रम जैसा तृतीय संध में पुद्वो भी कहते हैं जन्मभर तविलौ पै कंस माया बलंधर शयता विश्मा विस्मफलम स्वसच स्वरूपर्दह परम पदम भूषण जो मनुष्य लीला के उपयुक्त है और श्री को भी विश्मे में डाल देने वाला वपुो श्रीकृष्ण ने गृहीत अवग्रहन किया श्रीकृष्ण द्वारा ग्रहण तो गृहीतम शब्द तो वहां कहा जाता है जहां कोई चीज प्राप्त न हो उसको ग्रहण किया जाए परंतु सभी आचार्यों ने कई प्रकार से संस्कृत के ग्रामर के आधार पर इसको सिद्ध किया है कि इसका अर्थ है आविष्कृत हुआ प्रकट हुआ यह जैसा मैं कहा कि बड़ह पीडम वपु शब्द का विशेषण हो सकता है ब्रहमय अपिदो जस्मि पद वपु विप्रत ऐसे स्थान में अथवा ब्रहमय अपिदो जस्य सहश्री कृष्ण तो सा श्री कृष्ण बड़ह पीडम विप्रत स्पष्ट है सभी व्रत शब्द इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने शरीर को सजाते थे वन लीला के लिए वन वेशभूषा से नित्य ही वे बहुत ही उत्कृष्ट हार लगाए रहते हैं गहना लगाए रखते हैं लेकिन जब वन प्रवेश करना होता है तो भगवान ऐसा अनुभव करते हैं कि यह स्वर्ण अलंकार यह सब वहाँ तो वहाँ ठीक नहीं लगेगा। मा तो माँ उनको बहुत सारे अनुकार धारण करा करके भेजती है। फिर भगवान ने वहाँ जा करके सारे अलंकारों को उतार करके और एक जगह बांध कर रख लिया। और बल्लू ने वेशभूषा धारण करते हैं, नाचने गाने करे। मुकुट में बर है मु, मुकुट का वालन है, न तो रत मुकुट दरहाखे एवं भाव विशेषा बिरभावेन श्री व्यास वंदनः श्री महेंद्रनन्दनस्य तदा निंतल विषादिकं स्मरन् तासं तद वर्णना वर्णनांतरेव स्वयं तद वर्णयति इस प्रकार एक विशेष भाव का उदय हुआ शिवसुदय गोस्वामी में और वे उस समय किसी किसी की देशभूषा आदि का वर्ण करके और गोपियों के वर्ण के अंतराल में ही स्वयं वर्ण करने लगे बरहल गोपियों के वर्ण के अंतराल में वर्ण करने लगे गोपियों के मन में जैसे-जैसे भगवान के रूप की भाग लीला की स्कूलना हो रही है वैसे-वैसे वर्ण कर रहे क्या अभिप्राय है सिंह सुब्देव कुसानी के बारंकरने का तो इसको सिर्फ़ शिवदर्शन में दिखे हैं किसी को सनातन कुसानी कहते हैं तब भिप्राय और जादृच्छिक इत्यादि ना तय देन्जिता क्यों सुब्देव कुसानी यह बोल रहे हैं क्योंकि शिवदर्शन का जो कहते हैं कृष्ण स्मरण तासम मनसा � गोपियों के मन में सर कृष्ण का जो स्वरूप है, छोभुत पल किया, विचित्र किया, उसका वर्णन करने यह भी है। बताना है सूताओं को कि उनके मन, गोपियों के मन में कृष्ण का कौन सा रूप अस्तुलित हो रहा है। इसलिए सूते उसे इन वर्णन करते हैं। अथवा परचेष्टित स्मरणे न क्रांत तत्वन में विशेष न से कोई स्याह से बेचतराएँ हैं क्वान्टर और मकीबा जनता दुरुपा में उपाय आती है। अच्छा जैसे कहा गया है कि सर्किश्न की चेष्टाओं का समरण करके गोपियाँ कुछ नहीं कह सके उनके हृदय उनका हृदय आक्रामक था सर्किश्न के बन्य देश विशेष बन्य विशेष से और उनका मन विक्षिप्त तो उसका एक भिन्य कारण सुल्व सुद्यों को समय बता रहे है। गुपियां वर्णन नहीं कर सकी उसमें एक कारण यह है कि क्या सिर्कृष्म का रूप है। कृष्म चेश्टीतम असमरने का लग है और कृष्ण के रूप का समरन प्रधान उसमें छोड़ कर रहा है। जद्रा कथं� ताश तब वर्णन नहीं क्या हो अथवा गोपियों के मुख से ही अस्लोक निकला हुआ है जिसका वर्णन श्रद्धेय बाण निकालता है कहना चाहिए लेकिन नहीं कह सकते क्या कहना चाहती थी यह कहना चाहती थी एक प्रकार से सिर्फ इधर सनातन को समझ कि यह अस्लोक गोपियों के द्वारा ही बल्ला हुआ हो सकता है Uwe wadam karbhahit i nahin koshakit, to usi ko ije koha raha. Varha freedom. Mayur pichy dharań kiehe uwe na natunarvapu. Amary Natunar has charged on natunarvapu parmi baut zoro. Natunarvapu a natunarvapu, vibrat, Natascha-sav narascha-ti tadvat vichitra-vesham-vapur. Natascha-sav narascha-ti tadvat vichitra-vesham-vapur. Śri Krishna'yaka śrīr naṭta jai śrī. Naṭta kārta hota hai mirt karne wala. Rangmanj pār hai aur naṭha nie जैसा żadnego znaczenia. To jest bardzo है। इस पर nie ma żadnego znaczenia. Naranam to nie Naranam to nie ma żadnego znaczenia. Naranam to nie ma żadnego znaczenia. Naranam to nie ma żadnego znaczenia. Naranam to nie ma żadnego गया है to nie to क्योंकि देवता लोग सदा विचित्र वेश धारण किए रहते हैं मनुष्य सब समय विचित्र वेश धारण नहीं करते हैं क्योंकि मनुष्यों के यहां बहुत कमी रहती है अभी ऑफिस में खूब अच्छा पहन कर जाएंगे घर परा आकर के दुनियाई लोगों की पहनेंगे सब समय पहनने की सुविधा नहीं मनुष्य देवता सब समय विचित्र धारण वह काल विशेष में विशेष काल में ही नाचने के लिए विचित्र वेश ग्रहण करता है इसलिए हम नर का प्रयोग किया है और इसके द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि यह वेश श्री सब जगह सब समय धरना नहीं करते जो अभी किए नचंदर बहुपद वन में दीन भरत नाचना है गोचारण के साथ-साथ दिन भर नाचना नाचते हुए चल रहे वैसे ब्रज में भी श्रीकृष्ण गोदोहन में चाहे कोई कार्य करने में प्राय बहुत थिरक थिरक करके चलते थे बहुत गंभीर नहीं रहते लेकिन फिर भी बाल में वे फ्री नाचते इसलिए नटुल्लर बकुर कहा गया नर स्वरूप है नट है नट है पर नर कभी-कभी भेषभुषा धारण करते हैं बने भेषभुषा इसलिए यह बात कही गई। तदेव दर्शन तिबर्हा पीलवित्यादि जगवा नटन्ति हर्षभरे और मृत्यंति की नटा नटे सब बहुत बच्चों नाम करते हैं नटन्ति जो हर्ष में खूब नाचते हैं उनको नट कहते हैं। देखते जब कभी हर्ष होता है गान होता है तो कुछ लो नाशने लगते हैं, तो इस नाट है। नटन की हर्ष भरेड़ निर्क्यंती की नटा है। नट कीन कहते हैं? जो हर्ष के आवेग में नाचने लगते हैं। तो नटा, नटा है। जीव, सर्वे, जस्मा, तद्वकु दीप्रद। और नरकार फिर जीव। स्र के शिव विग्रह को देख करके या श्री श्री कृष्ण के बासरी को सुन करके, सारे जीव नाचने नाचने लगते हैं इसलिए श्री कृष्ण को नट नर कहा गया माता नर जो सबको नचा देते हैं सभी जीवों को जिनका स्वरूप नचा देता है वे हैं नट नर ऐसा जिनका बप हुआ नट नर है वास्तव में भगवान की अन्य जो लाए अन्य स्वरूपों से उसमें बहुत कम लोग नाचते हैं और सीन भगवान के आविर्भाव पर क्या कोई नाचेगा सब भाग चले वहां से नाचने की बात तो दूर रहे। और दूर दूर से हाथ जोड़कर कहते हैं सरकार हम आपके सेवक हैं ऋण कस्तु हमको तवा कर दिया था मर गया बहुत अच्छा हुआ यह हुआ हुआ लेकिन भगवान श्री ऐसे हैं कि कोई भी बस की लीला कथा सुना नाचने लगता है देख करके नाचने लगता है ময়ূর नाचते हैं हंस नाचते हैं गोप सखा नाचते हैं गोपियां नाचती हैं सब जगह नृत्य ऐसी लीला हम देखे हैं और पढ़ने पर भी ऐसा अनुभव है कोई गोपी कृष्ण में कृष्ण में किसी करने गए जो सोलह के पास कि माँ तुम नहीं जानती हो ये तुम्हारा लाला बहुत चोर हो गया है ऐसे करता है वैसे करता है तो सर कहते हैं नहीं माँ तुम नहीं जानती हो माया जब मैं घर पे चलूँ बुला रहे घर घर में माँ जब मैं गाय चराने के लिए चलता हू और आप नच्ये और हमें नचाने कहाँ बताऊँ तो ये नाचने लगते है और हमको ही नचाती है और एक कहकर के जसवंता के सामने उस गोपी के पास नाचने लगी <laughs> और माँ जसवंता देखने लगी और सुबह आई थी उल्लाह नर देने के लिए और यहाँ पर नाचने लगी <laughs> ये नाचने लगता और माँ जसवंता देखती ही ऐसा अद्भुत कृष्ण का आकर्षण है वो विरस्ता उत्पन्न नहीं होती है। तो जो सौदा कहाँ गए वो निर्विचार नहीं जाते। माँ जो सौदा प्रसन्न होती है कि हमारे खुद से ब्रज की गोपियाँ इतना करें करती हैं इसमें वो समझ जाती हैं कि इसको देखने के लिए आती हैं दही चोरी का तो बहाना है। क� शिकार लेकर तो नहीं आई है मुझे देखने के बहाने उलाहना देती असल में यही कहते है नृत्य कभी भी चल हो जाता है بسم कभी भी कहीं इसीलिए कृष्ण को नटनर बापू कहा गया जिनका शरीर जीवों को नचा देता है नरों को नचा देता है वे हैं नटनर वक्त यह नटवर बापू नटव नट है नाचने वाले और बरम कार्त श्रेष्ठ बहुत ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्त है बरम सुंदर रसिक शरीर धारण शरीर प्रकट किए नट जैस नटवर बापू और कोई भी अवतार में भगवान नटवर बापू नहीं भगवान कौकील देव ज्ञान दान की मुद्रा में जिस जिसे उन ज्ञान देता बुद्ध देव ध्यान भगवान कल्की केवल तलवार चलाने जी नाचेंगे क्या उतना पर्वत गए भगवान का जो यह स्वयं स्वरूप है यह नाचने वाला है सबको आनंद में मग्न कर देते हैं और व्यक्ति वह जीव नाचने लगता है हंस कोई दुख नहीं रहता इसलिए नटवर यह नटवर एक कार्य है नाचने वालों में सर्वसृष्टि सर्किश में जैसा नाचने वाला कोई नहीं सर्किश्न का शरीर सबसे सुंदर है और सबसे अधिक निर्दय कथर कहीं भी नाचने लगते हैं जो कालिये के फाँड पर चढ़े तो वहीं नाचने लगे और वे नाचने लगे तो स्वर्ग के सारे देवता अप्सराएं सब ऐसब नाचने लगे उस समय गौएं और गोप गोपियां सब रो रहे थे वे नहीं नाच रहे थे लेकिन सब देवता नाच रहे गोप गोपिए नहीं समझ रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान है काली जैसे से भयानक सर्प के कारण बहुत डर रहे परंतु बहुत आनंदमय नृत्य हो रहा था पुष्पों की वर्षा हो रही थी आकाश से और इंद्रदेव अपना मृग लेकर आ गए और सारे देवता जो बजा रखे थे उन्हें करा गए और भगवान के संकेत को समझ गए जैसे-जैसे Mada i sata, kiephań, parnę, kowal. panem, यह भी mi, żebym gimlał a to kawikam, żebym małżeński कभी नाचने लगते थे to सब लोग आते थे To kawikam, żebym małżeński laty. To kawikam, żebym małżeński laty. To kawikam, To नहीं पर्वत Gocaran, pan Gocaran, pan Gocaran, करते Gocaran, कर गोचारण में pan रहे हैं जमुना के तट पर Gocaran, रहे हैं और Gocaran, पानी भरने के लिए जाती हैं तो Gocaran, pan Gocaran, pan Gocaran, pan Gocaran, उछाल और गोपी गिरती है और वो भी जानबूझ करके ही जाती है कि ये कुछ, कुछ देर यहां दिखते कुछ देर यहां दिखते कोई बहाना मिल जाए तो फिर वो गाली देना चालू करती है या ऐसे किया पानी है किया ये क्या हो गया तो किसी से हिमालय से सोदास को अदालत में शिकायत कराते थी कि तुम्हारा पुत्र संघर्ष पर और वहां ऐसे किया एक किया वो किया तो कृष्ण कहते हैं मां ये ब्रज की स्त्रियां ऐसे मेरे पीछे पड़ गई हैं मुझे चैन से रहने नहीं देती देते तुम मेरे बड़े भाई बलराम से पूछ लो मैं वन घर पर अचानक गया था पानी प्यास लगी थी इसलिए चला गया और घाम में गाय चराया था पानी पी करके एक वृक्ष के नीचे और ये गई पानी भरने के लिए और ये सीधा रास्ता पर नहीं देख रहे थे पता नहीं क्या इधर घर देख रहा है <laughs> और पैर छलक गया गिर गई तो हल्ला की कि कृष्ण ने भगका दिया इसका पैर रपटा कभी रास्ते पर देखती नहीं इधर घर देखती और सच कहो तो ये मुस्कर देख रही क्या करूँगा चल रही हो उधर देख रही ह और गिरी तो गाली दिमाग में क्या बताऊं? वो गाली ऐसी दे रहे थे कि जसोदा का ऐसा नलाएक बेटा हुआ है ये हुआ है वो हुआ है और कहने लगे कि भैंका देकर गिराया? क्या मैं तुमसे बताऊं? तुम झूठ बोलती। अब मैं क्या करूं? पानी ना पीऊं जमना जमने जाता, प्यासे रहूं और इसको इतना दूर पान <laughs> तो सर्वदा नुरुखते हैं पानी भरने के लिए गोपिया जाती थी तो वहाँ भी वो भूल जाती थी पानी भरना तिक एक पर्द में इस लिवा को रस्खाने कर रहे है कोई सखी कह रही है कि अरी सखी जानती हो radha Kjakarowi, lokalny człowiek, który wpadł w pędy, a w lokalne, brać mi sali. Dono Kryszna Rada Mirte, który wpłynął na tę, wpłynął na tę, wpłynął na tę, wpłynął na tę, wpłynął na Widzicie, że nie ma na nie, ale nie ma. Widzicie, że nie ma. Widzicie, że nie ma. Widzicie, że nie ma. Widzicie, हाथ पानी भरने आई अब दोनों ब्रिंदा उनमें एक दूसरे से ये कहते हैं कि हे प्रियतम अब अविष्कृत रण निभाइये और कृष्ण कहते हैं हे राधा रानी आपके पार कीजिए दो परिपयियां दौड़ले तो हम बल्ले उन्हें भूल गई गईया इन्हीं कागर उठाएं को गाय भूल गई और इनको कागर उठाना भूल गया तो कोई सखी छिप करके बात रहेगी, फैलने वाली है ये बात कि राधा कृष्ण में आसक्त हो गई ये बात फैल फैल तो चुकी ही है ऐसे कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं है पर, ये प्रति दिन इतनी बात पानी भरने राधा ने इसीलिए जाते, जाते थे कृष्ण से वहाँ भेंट हो और कृष्ण उस क्षेत्र में गोचर कमीशन ले जाते थे राधा रानी nie भूल i gaya, nie gada उठाए इस प्रकार spraga haya. Praga pratek praga, na to, a to, a to, a to, a to, a to, a to, a to, a to, a nie a to, a to, to, भगवान शिव भी नाचते हैं उनको नटराज कहा जाता है और कृष्ण को नटवर कहा है लेकिन वो नटराज जो नाचते हैं तो सारा संसार ध्वस्त हो जाता है उनका नाच किसी को पसंद नहीं है नाचते हैं दुनिया को नष्ट करने के लिए करने लेकिन नटवर नाचते हम तो एक बार देख रहे थे भगवान शिव का tej krecie, w tej krecie, w tej krecie, w tej krecie, w tej krecie, w tej लंदन में tej krecie, w tej krecie, के समय krecie, w tej krecie, w tej krecie, w tej krecie, w tej वो कोई टेप किए थे रिकॉर्ड किए थे कोई बोला था उस मुक्तांद्रों ने तो तालु किसान वो कौन नाचे उसमें नाचने वाले केवल भगवान शिव बाकी सब स्टॉप देख लें बयान सती का देह छूट गया उस जल्दी में जलमरी इसके बाद भगवान शिव क्रोध में आ गए और नाचने वाले तंद्रों में तो जट्टा उखाड़ क लेकिन भगवान कर्णाचना सबको आनंद रंग दिखा रहे हैं वास्तव में नटवर से किस्म स्वर्ण मट्ट जैसा सुंदर से विग्रह प्रकट किए नटवर बोले करने यो हो करने कारण करने यो हो दोनों कानों पर अगर एक बच्चन रहता तो करने रहें करने यो दोनों कानों पर कर्णिकारम विभ्रत दोनों कान पर कर्णिकार के पुष्प धारण किए करने पर कर्णिकारों देना चाहिए था दो कान है तो दो पुष्प दो दीप बच्चन मतलब एक क्यों धक कहा गया इस पर सुलेखेश्वर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि है पुष्प एक लेकिन दोनों काल पर मगमत होने से कविश्पद धारण करते हैं कविश्पद धारण करते हैं ये कहीं कारण कार्य कारण योग कार्य इकार हो अपनी युवा अवस्था की मस्ती दिखा रहे हैं भगवान इस तरह से अथवा शिक्षा सुधर सामने भी कहते हैं कार्य कार्य विधि एकात्र या द्वित्व अनिवार्य जब कान को दो वचन में कहा गया तो कार्यिकार भी दो है ऐसा जन्म चाहिए अथवा जैसे चक्रवर्ती पार्विक कहते हैं कि एक कहीं कर्णिकार है और दोनों कानों पर बदल बदल करता है। कार्यों कार्यिकारं विभ्रत तथा वासस्चर। इसी तरह से वास के विषय में वस्त्र के विषय में समझना चाहिए वास है एक वचन में आया लेकिन सूर्पिष्ण ये कहीं वस्त्र धारण नहीं किए हैं दो धारण किए कारणयोग कार्य कारण जैसा दो दो वस्त्र विधार किए तो पहने हैं काशी और एक दुपट्टा इन्हें रखा है दो वस्त्र विधार करते हैं कार्य कार्य एक वच कर्णिकार कनक कपीश वश वश वश विभ्र श्रीकृष्ण वस्त्र पहन कैसा कनक कपीश कनक कहता है सोना कपीश का जो था है कांति सोने जैसी कांति है जिस वस्त्र की ऐसा वस्त्र पहनना वस्त्र के सौंदर्य की उपमा सिल शुद्ध वसानी सोना से वसंत में और शरद में कर्णिका बहुत खिलता इस है इसलिए धारण किए अथवा सौभाग्य विशेष विशेषता प्रदर्शित है अथवा उसे विशेष शोभा है सांवले शरीर पर सांवले कान पर पीला पीला फूल बहुत अच्छा लगता इस है इसलिए धारण किए वैजयंती मालां भी व और वैजयंती माला धारण किया का वैजेंती। वैजेंती माला का विशेष संग्रह वैजयंती मालाकार को कहे पांच रंग के पुष्पों से गुथी हुई माला सप्तवर्ण नीलवर्ण पीतवर्ण हरावर्ण कई वर्ण निहं लिखा गया है श्वेत ही पीतयस तथा रक्तै अंत नीलवर्ण कहे पुष्पयरे भी वह जेम्प का इस्तेमाल का भक्त ऊंजले वर्ण के पुष्प पीले वर्ण के पुष्प लाल वर्ण के पुष्प हरित वर्ण के पुष्प और नील वर्ण के पुष्पों से गुथी हुई माला को पर जेम्पी माला को तो सिंधु कृष्ण हमेशा इन पांच वर्ण के पुष्पों की माला पहनते हैं सब सुगन तो वह जेम्प क्यों करते हैं więc इस प्रकार के że to jest जो co karmi, जाती nie to, co skompiuję, mała to jest भगवाने ने के श्रृंगार में माला का विशेष महत्व माला जरूर पहनता वन माला रत्न माला नहीं रत्न माला मथुरा के बात पर भगवान के श्रृंगार में वन माला का बहुत ऊंचा और श्री राधा रानी स्वयं अपने हाथ से कदु माला गोष्ठी और वृंदा देवी श्री कृष्ण ब्रज में चलते हैं तो ये तो जो माला घर के रहते हैं हैं लेकिन बल में पहुंचने पर वृंदा देवी की व्यवस्था होती है कृष्ण को में नई-नई माला की जाती घंटे में कई माला में कई बार माला रंध्रले वेनरोदर अधर सुधा से पूर रहे है के रंध्रों को अपनी अधर सुधा से पूर्ण कर रहे है इसको सिता सिंधर स्वामी कहते हैं अवनकार अवंतकार वास्तव में श्री कृष्ण बांसुरी के छेदों में अधर सुधा नहीं पूर्ण कर कर वास्तविकता यह है कि वास्तविक बाज़ार है, लेकिन इसको उत्प्रेक्षा कर कर उप्रेक्षा जब अन्य बात के लिए अन्य बात कही जाती है, तो इसको उत्प्रेक्षा कर। लगता है।, है जैसे कि वास्तुरी के छेद में अपने होठों का रस भर रहा है, वो बजा रहा है। तो क्यों ऐसा सुधरोग संग कहते हैं कि बे� देवू के छेदों में अधर सुधार पूरित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सिक्केशनर बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी से इतना सुंदर शब्द निकलता है कि वह सब सारे विश्व को आनंद में भगन कर देता है। और उनके अधर से निकला हुआ थोड़ा-थोड़ा रस बांसुरी के छेदों से कविता करकर है। लाला सोता था लाला इससे लिए सर्वे गोस्वामी इसे करता है भगवान ने देखा कि बेचारा ये बेरू सूखा है कई है भी होता है है इसके पास कुछ नहीं है ये शायद सोच कर बता रहा है ऐसा सुदेव वशिष्ठ प्रक्षार करता है वासुरी वादन को ही अधर सुधा के द्वारा उसके छेदों को पूरा कर रहे है, ऐसा कह रहे हैं इस प्रकार सुंदर धारण किए हुए और वासुरी के छिद्रों को अधर सुधा से पूरा करते हुए तथा गोप ब्रिंदा हित कीर्ति गोप सखार्ग सर कृष्ण की लीला का गान कर रहे और इस प्रकार ब्रिंदा रानीम प्रारंभिक सर्किशुं ब्रिंदा में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रिंदा रानीम करके आर्थ है, ब्रिंदा रानीम कार्थ है, ब्रिंदा देवी का अरावल है। ये बोल रहे हैं। ब्रिंदा देवी भगवान की शक्ति विशेष हैं। तो इसके द्वारा यह हस्तित दर्शाया कि ब्रिंदा देवी और ब्रिंदा र वे ब्रिंदा बन को स्पेशली और सजा करके रखीं सरकिश्म की लाइकेंड से ब्रिंदा से जोड़ करके इस बन को कह दिया धन्य है ब्रिंदा जब जो ऐसा बन प्रस्तुत किए किश्म के ब्रिंदा रहा तो ब्रिंदा शब्द जो यहाँ दिया जा रहा है तो इस पर सिर्फ श्रीकृष्ण ने रोशन कर दिया तो ब्रिंदा जब कृष्ण के लीला संपादन के लिए वृंदावन को और अधिक सजा करके रखी क्या सजाई है एक तो वृक्ष से फुले हुए हैं भमर प्रसन्न है मयूर प्रसन प्रसन्न है और बिल्कुल बालू का जहां कहां जैसी है श्री कृष्ण के चरण कमल में एक भी कंकल न गड़ जाए कंठपुम न गड़े ऐसा कंठक आदि कुछ नहीं है कोमल बालुका है, सीतल बालुका है और रास्ते पर ब्रिंदा देवी, ब्रिंदा वन खिले लत्ता लता और बिच्छम के फूल को झाड़ दी हैं। तो सारे पथ पुष्प बिछाए हैं, सभी को पावने बिछाए हैं, जिसे किस्म पर चलते हैं, नाचते हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां फूल ना बिछाया गया, और वो फूल कोई से तोड़ करके और कोई आदमी नहीं बिछाया वो वृक्ष ही स्त्राय नहीं बिछाती इंसान ये तो कोमल भालू का है। और उस पर पुष्प कहीं कहीं बहुत ही कोमल उत्तरीय का मैदान है। जिस पर से कुछ चलते कितना कोमल उत्तरीय है उसका भालू नहीं किया to jest bardzo चलने के लिए व्यवस्था की jest bardzo ważne dla कहीं W tej chwili, झूला झूलना चाहेंगे, तो इस तरह के वृक्ष प्रस्तुत रहते हैं और w देवी झूला w लगा करके रखती। tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w और वन के वन की जो गलनिया है श्री कृष्ण का स्वागत करती है वनवास सबसे अधिक धन्य है वन में रहने वाले जीव जहां श्री कृष्ण इस तरह विहार करते हैं उसमें पूर्ण पुलिन दुर्गाय पदाप, श्री कुंगु में दैष्ट स्मरण दैनों गोपीन कहा है कि जीव यदि पूर्ण है धन्य है वे सर कृष्ण को देखती हैं और सर के चेहरे में लगे हुए केसर को उन्हें मुख में लेप करती हैं धन यह सब ब्रिंदा देवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उपकार है भगवान के सुख के लिए और के लिए इसलिए हम ब्रिंदा आरान्यम आरान्यम ब्रिंदा बन्धन क्यों नहीं कहा गया औरान्यम क्यों कहा गया रांगले शब्द कार्य होता है झगड़ा जो के कलह जो रांगले जहाँ रांगल हो वो रांगल है और आरांगले जहाँ झगड़ा कलह कुछ नहीं हो उसको आरांगले तो आरांगले शब्द कहने का अर्थ है कि अब्रिंदा बाने सब प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति से सुन्न जीवों से भरा हुआ कोई भी जीव एक दूसरे से कलह करने वाला हिंसक नहीं हि� सबकी मति केवल कृष्ण में लगी है चाहे वो पक्षी हो पशु हो यहां तक कि वृंदावन के बाघ सिंह आते हैं वे हैं पर और वे कभी-कभी गरजते हैं जैसा इसके पहले पारे बाणा हुआ करता था जब वृंदावन में बाघ गरजते हैं तो श्री कृष्ण बलराम छट गुफा में भागते हैं है। फिर श्री वृंदावन में बाघ है सिंह है लेकिन वे हिंसक वृत्ति से बिल्कुल शून्य है उनका स्वभाव तो बाघ तो गाय को दैत्य ही खा जाएगा में स्वच्छंद कैसे चल सकती बाघ सिंह सब हिंसक से शब्द Oh, ka ka ban. Ban hai, to jest brindaka. Brindade wika. One. I say one pra wisher. Sarkisna praweś karan. To brindaman kie ak, all wishes karata. Słopa de romanam brindarana. Słopa de romanam. Słopa da ak. Bai kunta da pi romanam. Roti janaka. Suk karaviti. Brindaban e. Bharwan ke pad se, bhaam se, bhaikunth se bhi adhik sukha daik, rama. Ramu, sard kliya, ramu, sardkaarsz hota, kliya, sukha ka ashwagra. Jib koi da kisii kadmi kata, to kohtem ho, ramra. Swapad, ramana, bhaikunth me bhi woha sukha nahi hai, co brindavan. Joras varasava hio brajmani shorasteen lok minna. I said, Vrindavan karas, to swapada ramanam, swapada so by dapi, a wykam karam, sukkaram, vrindavanam. I said, so swapada ramanam, kae oat artha hai, so अंकिताई रमना सरकिश्न के चरण चिन्हों से अति सुंदर हो गया है स्वपद रमना स्वयं पदय पदचिन्ह ही अंकिताई पदय रमना रति जनकम सुखकर भवार सब जगह घूमते हैं nie पर w और बाल पर w के momencie, że w tym momencie, że w भूमि momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, जो w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, वृंदावन में चलते हैं तो एक बैकुंठ में घूमने की अपेक्षा वृंदावन की धूल पर घास पर चलकर अधिक सुख का करता है स्वपद रमण ऐसे गोपियां ब्रज में इस चिंता से ग्रस्त रहती हैं कि हमारे प्रियतम गाय चराने बन में गए हैं और पर्वत में खो में जंगल में गाय चरते हुए उनके पैर काटे चुभ सि भागवत दनस्तन की संपूर्ण लीला में कहीं है स नहीं है कि सिर्केष्ण के पैयर में कांटे लगे इ भगवान सिरान के पैयर में कांटे चू है तंडे का राण है मैं इसका वाण में है भा भगवान सिर्कृष्ण का नहीं रोज जंगल में हिगाए चराने था लेखि कंटटमाने छ प्रत्योंत भृन्धा बन की Koneczny की जो manka papata, jawnak i ghaz, i dhumit, jawnak i narad, i warty, i tak dalej, i tak dalej, i tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i के dalej, i tak dalej, i प्रवेश या सर्किशन के धार से भी अधिक समृद्ध और सुखदायी ऐसे ब्रिंदावन में सर्किश प्रवेश कर हैं। भगवान की यह प्रवेश लीला ब्रिंदावन प्रवेश लीला प्रत्येक दिन की लीला है, यह समझना चाहिए। अथवा सरद में प्रथम दिन प्रवेश कर रहे हैं इसलिए इसका विशेष वार्तन किया जा रहा है। प्रतिदिन ऐसे ही प्रवेश कर रहे ह� प्रत्येक जिला ऐसे समझना चाहिए ऐसा नहीं किसी दिन प्रवेश कर हैं तो मयूर का पंख खोल दिए हैं दूसरा लगाया हैं। ये सब वर्णन साथ-साथ चले प्रतिदिन की बिंदावन प्रवेश लीला बरहा पीदम नटवरवपुह करण योह करण कारम वृंदावस कनक रंगार वेणु रह रस सुधा गोयन को ब्रृंदाई ब्रिंदावनम स्वधर्मम प्राविश गति इति और गोप ब्रिंदे गीत फीलती ब्रिंदावन ब्रंदावनम प्रापश्य जो सकेश प्रवेश कर रहे हैं तो बांसुरी बजाते हुए झूमते हुए नाचते हुए जा रहे हैं और जैसे-जैसे बांसुरी बजा रहे हैं वैसे ऐसे गोप सखायन की कीर्ति गा रहे हैं गोप ब्रजेंद्र गीत की गोप ब्रज ब्रजकार से समूह झूल समूह के समूह सखा साथ में रहकर कृष्ण की लीलाएं गा रहे हैं और जो गा रहे हैं उनके गान में बाजा का काम कौन कर रहा है कृष्ण इनकी लीला गाई जा रही है और अपनी लीला गान में गोपों की सहायता कर रहे भगवान को भगवान की लीला बहुत सुंदर लगती है यह सेवा आपने सुना है भगवान की सेवा करो सेवा करो सेवा करो सेवा में कहा जाता है भगवान का जप करो ये सेवा तो श्री कृष्ण जब अपना नाम सुनते हैं अपना गुण सुनते हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है कृष्ण कर्ण अमृत कृष्ण के कान के लिए अमृत कृष्ण की कीर्ति उनके सखा गा रहे और उस पर कृष्ण बाजा बजा रहे ऐसा नहीं कि बोर्न में गाय चलाने में कोई भार महसूस हो रहा है अब क्या करें बारह घंटे दस घंटे बिताना होगा आनंद से प्रवेश हैं, क्या खींटी गा रहे हैं कृष्ण की कौन सी खींटी गोप ब्रिंदों द्वारा गाई जा रही है इस पर सिप्पा सनातन गोसाने लिखते हैं कि सौंदर्य वैदर ध्यानी को गा रहे Sri की सुंदरता को po cegale. Krzysztof Mukuty, Sahary, Kamara, Sahary, है Sija, Ska ऐसा है, Sahary, Albaidam. है, इसका tak, usalutary. ऐसा है, krija na Krzysztof, chodź Nikur. Jokisy, Kazim Nikur, a किसी भी क्रिया में कृष्ण Badam, Kisy, Sy, जो में होता है दर्द का तो जलना अभी संसार में जो किसी के प्रेम में जल है उसको भी दर्द विशेषतः क्योंकि इसको दग्ध तो साधारण अग्नि से जले हुए कहते हैं लेकिन किसी के प्रेम में जल है वो ज्यादा जला है उसमें विबध दर्द विशेष दर्द इस श्रीकृष्ण विशेष दर्द क्या है वास्तव में अब भव्य कार थे निपुण रसिकता मधुरता विशेषकर के श्री गोपियों के प्रेम में आ सकते हैं, इसलिए वैदर्भ शब्द दिया गया है श्री नाच रहे हैं गा रहे हैं और इस तरह से बच्चे गा रहे हैं बजा रहे हैं श्री कृष्ण प्रवेश कर कभी-कभी केवल कृष्ण गाते हैं और बच्चे बजा बजाते हैं दुंदाम कवि कृष्ण वरदान जो आलाप लेते साथ गाते ये वर्णन आएगा जब गोपियां प्रारंभ कर रही हैं धुन गीत पर दूसरे श्लोक में नहीं के दूसरे श्लोक में इसका वर्णन आया तरह गोष्ठी और all सब कर रहे हैं जय Gopiakatny, Ghannanego, Gopsaka, Dżimperku i Przeciwbanda Nani, Krishna Kesat, Bajkneme i Ganeme, Amara Kueza, Dżanmu, Gwaki, Safaran, में Nani, Przeciwbanda Nani, Przeciwbanda Nani, Przeciwbanda Nani, Przeciwbanda Nani, Przeciwbanda Nani, प्रतिबंध Nani, Przeciwbanda Nani, Przeciwbanda Nani, तो इस सौंदर्य वैदर विकास की अथवा बिंदाव में प्रवेश करते समय जैसे-जैसे सर्किस वो देख रहे हैं चल रहे हैं उसी को गाना है तत्काल और अप्राकृत जगत में कोई भी गति कुछ गाना चाहता है जो भी बचन बोलता है वो सहज ही गीत के रूप में देखता होता है साहस गीत में देखता होता है और इस इस जगत में, कि कोई व्यक्ति बोलता है तो सीधा सीधा गद्य बोलना करता है वो भी शुद्ध नहीं बोलता कोई सीधा गद्य बोलता है हम इससे थोड़े स्वर्ग में जो देवता है वो हमेशा पद में बोलते है गद्य में कुछ भी नहीं बोला जाता सिर्फ शुद्ध को सही कह रहे हैं पद में बोल रहे हैं इस तरह से वर्णन किया जाता है आपरे जगत में वृंदावन में जो बच्चे गा कुछ कहना चाहते सीधे गाने ही लगते स्वभाव कथा गान उस जगत में जो कथा है कहना है वो गान है गान जैसा और गमनम नर्तन जो चलते हैं तो वहां चलना नाचने जैसा है आनंद से चलते हैं वहां कोई दुख नहीं है भार नहीं है तब सबेले निकले वजन कम करने के लिए वाकिन में निकल गया है। वहाँ ऐसा यह भी पेक्ति नहीं। कि सुगर रोग हो गया हो यह हो गया हो और धीरे धीरे हाथ में शड़ी लेकर गया और पेट पढ़ाये हो चब गया है। जो भी चलता है नाचते हैं। सहाच आनुद और वहाँ बंसी ही प्रिय श्री कृष्ण को बुलाना होता है किसी को भी तो कोई निमंत्रण और फोन-फान की जरूरत नहीं बांसुरी द्वारा सबको बुलात रही है किस बल से बंसी प्रिय सबका उस जगह तो बच्चे गा रहे हैं तो कोई सोच सकता है कि पहले से पद बनाए थे वे गा रहे हैं लेकिन ये कहा जाए कि तत्काल कृष्ण जैसे शब्द कहे रहे थे सुगा रहे थे, हमलोग तो प्राकृत जगत की धाराओं से इतना बाध्य हैं कि जल्दी समझ में बात नहीं अतः हिंकर्ष करकर गया सकते हैं। गोप गरिल्दा गीत जब भी बोलते थे तो गीत में ही बोलते थे किसी के और इसलिए संगीत का रूप और नाच चालू हो इस तरह से चालू था। सार व्रत गीत किये थे प्रारंभ से ब्रिंदावन में प्रवेश करते समय ही बच्चे गीत गा रहे हैं कैसी बात नहीं है जब तक ब्रिंदावन में रहेंगे बस गान मधुरी के चलता रहेंगे भगवान की इस मजदूर लीला में सुदेव गोस्वामी को कृष्ण का प्रेमी बना दिया सब बताया जाता है कि अहो बकी हमसे न कालकोटम और बरहा पी Brahm chintan se bimuk hogaye aur Shri Krishna ke friend mein numag na hone. Isa batata. Ya slok bahut priya hai vaisnava samaj mein. Ali ma ne laghe brindavan ko Ali ma ne laghe All huh? kalim paduri jori suru batya I keep